ही किरण इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और विशेष जन्माष्टमी की बात ही करने वाले हैं और आप भी सुनाने वाले हैं और एक बार फ़ोन करके बताइएगा कि जन्माष्टमी का त्यौहार आप किस तरह से मनाते हैं और अभी हमारे साथ विशेष अनिल जी उपस्थित हैं अनिल जी बस आप दिल्ली से हैं और गीत भी गाते हैं और साथ ही साथ आध्यात्मिक जो जीवन है ब्रह्मा कुमारी का जो लाइफस्टाइल है उसे आपने काफ़ी लंबे समय से अपनाया है तो अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप जी धन्यवाद जी जी जी ओम शांति ओम शांति ठीक है।, है और बताइए यहाँ कैसे आना हुआ आबू आपका वैसे तो हम पिछले अठारह साल से बाबा के ज्ञान में हैं जी जी जी तो अक्सर आते रहते हैं हाँ तो इस बार आर्ट एंड कल्चरल ग्रुप का प्रोग्राम था हाँ हाँ हाँ तो उसमें हमारा आना हुआ है बहुत बढ़िया तो मैं चाहूँगा कि कल जन्माष्टमी है और गोकलाष्टमी रहेगा और रात को कृष्णा जन्म मनाया जाएगा तो थोड़ा सा अब आपको क्या लगता है जन्माष्टमी के बारे में <laughs> जी हाँ मैं जन्माष्टमी के बारे में श्री कृष्ण का एक बहुत सुंदर गीत गाने जा रहा हूँ बिल्कुल सुनाइए हो <laughs> हो बड़ी देवला तेरी राहत के ब्रिजबाला ओ बड़ी देर भैया नंद लाला तेरी राहत के ब्रिज बाला बाल बाल इक इक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे न जाए कुंज गलिन में तुझ बिन कलियां चुनने को तरस रहे हैं तरस रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को अब तो दर्श दिखा दे नटखट क्यों दुविधा में डाला रे संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया पूरा कर दे पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का वाला रे हो बड़ी देर भई नंदलाला लाला तेरी राहत के ब्रिज बाला ग्वाल बाल इक इक से पूछे कहा है मुरली वाला रे ओ बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के बृजबाला हे कृष्णा प्यारे कृष्णा मोह बहुत बढ़िया बहुत सुंदर आशा करूँगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और बड़ा प्यारा सा गीत आपने सुना और अनिल जी ने बड़े प्यार से इसको प्रेजेंट किया है जन्माष्टमी का ये गीत आप सभी को कहीं ना कहीं जो है कल की यादें तो ताज़ा कराती हैं और जिस तरह से आप भजन आरती वगैरह सुनते हैं या करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बड़ा आनंद आता है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म को बड़े प्यार से भारतवासी मनाते हैं योगेश्वर कृष्ण की भागवत गीता उपदेश को अनादि काल से लोग जनमानस पर उनका दर्शन जो है सुनते रहते हैं और उससे एक प्रेरणा मिलती है जीवन जीने की मुश्किल से मुश्किल समय में भी ईश्वर का साथ रहता है इंसान के पास और वो उसका अगर उपयोग कर लेता है उस शक्ति का तो निश्चित तौर पे उसकी जीत हो जाती है इस पूरे महाभारत में आ, यही यही बात जो है बताने की कोशिश किया जाता है कि हर मुश्किल का हल होगा आज नहीं तो कल होगा तो कहने का भाव ये है कि भाई मुश्किलें आ रही हैं तो कहने का सीधा तात्पर्य यही है कि आपको ईश्वरीय शक्ति का इस्तेमाल करने का समय आ गया है है ना तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ है भारत की परंपराओं में देखा गया है जनमानस में ये सारी चीज़ें जो है लोगों को शास्त्रों के माध्यम से कथावाचक के रूप में या फिर भक्ति के माध्यम से ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं आप सुनाए हैं वन वन ज़ीरो सेवन पर चलिए आगे बढ़ते हैं और जन्माष्टमी की कुछ बातें आप ज़रूर शेयर कीजिए आपके यहाँ किस तरह से ये कार्यक्रम किया जाता है और आप अगर दिल्ली मथुरा वगैरह के पास में हो तो निश्चित तौर पर आपकी जो है खुशी तो बढ़ती होगी और जनमानस को देखकर जो लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं उनके साथ आप भी जुड़ जाते होंगे तो काफ़ी जो है झांकियां भी लगती हैं और प्रसाद वगैरह का भी कार्यक्रम होता है भजन कीर्तन का कार्यक्रम नृत्य का कार्यक्रम और नाटकों का मंचन भी किया जाता है तो निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं अगर आप, आप भाग ले रहे हैं तो हमें ज़रूर फ़ोन करके बताइए चौरानवे इस नंबर पर आप सुन रहे हैं बंद तो आइए अनिल जी मैं चाहूँगा कि आपके दिल्ली में भी मथुरा पाँसी है तो जन्माष्टमी का पर्व आपने देखा होगा मंदिरों में मथुरा में वग़ैरह तो थोड़ा सा बताइए हमें वहाँ क्या क्या चीज़ें कैसी होती हैं <laughs> जी ज़रूर हाँ दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से मनाया जाता है हमारे हाँ। दिल्ली में बिरला मंदिर है अच्छा तो अच्छा। हम बचपन से जब छोटे थे तो वहाँ जाया करते थे हमारे पिताजी हमें लेके जाते थे साइकिल पर विद अच्छा। फैमिली <laughs> जी बहुत उमंग उमंग उत्साह रहता था देखने हाँ, के लिए वहाँ की झांकिया श्री कृष्ण के बारे में और वहाँ पे लक्ष्मी नारायण का मंदिर है हाँ। लेकिन शुरू से ही उत्सुकता रहती थी कि इसकी गहराई में जाए आध्यात्म की गहराई में जाए गीत संगीत तो हम सुनते ही रहते हैं गाते भी रहते हैं जी जी लेकिन दी, दी। इसके अर्थ में हम बैठ जाने के लिए बहुत उत्सुकता रहती थी तो धीरे धीरे हमारा इस तरह से यात्रा चलती रही तो आखिर हमें यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में जा कर के आए जब तो एक एक गीत का अर्थ मिला हमें जीवन की सच्चाई मिली हमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मिले हम्म जी और वैसे दिल्ली में हर मंदिर में बहुत धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है बहुत उमंग उत्साह के साथ चलिए <laughs> बहुत अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि दिल्ली में जो है ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और आनंदित होकर जो है हम उन चीज़ों का आनंद लेंगे ही और साथ ही साथ भारत देश जो है गुण शक्ति समृद्धि से संपन्न है जहाँ पर कुदरत की अनोखी जो है छठा सभी जानते हैं कि यहाँ पर जब कृष्ण लीला की बात करें या राम सीता की रामायण की बात करें महाभारत की बात करें तो इसमें आ, लोगों का जीवन जो है बड़ा समृद्ध बताया गया है और बड़ा अच्छा लगता है कुदरती नेचर को देखकर तो वही हमारा जो भारत देश था वो भरपूर था इसी भाव को लेकर अनिल जी एक और गीत हमारे बीच में प्रस्तुत करने वाले हैं तो अनिल जी स्वागत है आपका सुनाइए एक और गीत सुनाइए हमें जी भारत फिर भरपूर बनेगा भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर बनेगा। <laughs> ओ भारत फिर भरपूर बनेगा <sings también> कोई नहीं कमी होगी हीरो से आकाश भरा मोती से भरी जमी होगी भारत फिर भरपूर बनेगा हर बालक कृष्ण कन्हैया सा राधा सी हर बाल होगी सुख शांति प्रेम पावन ताकी वसुधा पहने माला होगी हर बालक कृष्ण क नैया सा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 खीरों से आकाश भरा मोती से भरी जमी होगी कोई नहीं कमी होगी भारत फिर भरपूर बनेगा अब देर नहीं भारत का सितारा विश्व बाल पर चमकेगा नारी शक्ति पूजित होगी सौभाग्य का सूरज दमकेगा अब नहीं भारत का सितारा विश्व बाल पर चमकेगा नारी शक्ति पूजित होगी सौभाग्य का सूरज दमकेगा सत धर्म के चारों पावों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी सत धर्म के चारों पाँ पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी हो हीरो से आकाश भरा मोती से भरी जमी होगी कोई नहीं कमी होगी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 रों से आकाश भरा मोती से भरी जमी होगी कोई नहीं कमी होगी भारत फिर भरपूर बनेगा कोई नहीं कमी होगी खीरों से आकाश भरा मोती से भरी जमीन होगी भारत फिर भरपूर बनेगा ओ भारत फिर भरपूर बनेगा भारत फिर भरपूर बनेगा बहुत बढ़िया धन्यवाद अनिल जी बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया और चलिए मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक एक छोटा सा मैसेज जो है हमारे सभी श्रोताओं को आप क्या बताना चाहेंगे एक, जी, जी जी जी सभी हमारे लिसनर्स को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप हाँ जी ज़रूर आप ऐसा है मैंने आ, जीवन में बहुत धर्म गुरुओं को उनको फॉलो किया है उनके फॉलोअर्स बने हैं स्टडी किया है तो आ, करते करते कई बरस हमने आ, जो हमारी जो जीवन की जो अंतिम जो आध्यात्मिक यात्रा थी यहाँ पर हम तो एक अचानक ऐसे एलटीएस लेकर के ऑफिस से यहाँ घूमने के पर्पज से आए थे माउंट आबू में शांति वन में और जैसे ही हमने एंटर किया तो हमें यहाँ पे एक सबसे पहले मुरली चल रही थी तो दादी प्रकाश जी की सुबह सुबह चल रही थी तो वहां पे हमें एकदम क्लिक किया दादी जी ने एक कोटेशन दिया था नष्टो मोहा स्मृति लबा तो ये हम गीता में अध्ययन तो करते आते थे सुनते आते थे गाते रहते थे लेकिन जब यहाँ पे उसका अर्थ मिल गया हमें तो हमारा जीवन सफल हो गया संपूर्ण हो गया तो आज कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि ये नष्टो महास्मृति लब्धा का वास्तविक अर्थ की तरफ आप सभी इसका ध्यान दें इसको चिंतन करें आत्म चिंतन करें वास्तव में क्या है में कर, में करूं करूं। जी चलिए अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बात ही प्यारा सा एक्सपीरियंस के साथ संदेश देने के लिए नष्टो मोहा लबा क्या है इस पर चिंतन मनन करें इससे आपको जीवन का जो है सच्चा दर्शन भी होगा और आनंद भी आएगा जीवन जीने का तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ वक्त हो गया है समाचारों का समाचारों की तरफ चलते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं आप सुन रहे हैं प्रस्तुत है समाचार प्रभात